श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी निरंजनानंद एक पगली बीच बीच में काशीपुर जाकर बड़ा ही उत्पात मचाया करती थी अतः भक्तों ने यह ठहराया कि उसे ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा एक दिन दोपहर में वह आई और ऊपर जाने के लिए हट करने लगी इधर निरंजन उसे किसी हालत में ऊपर नहीं जाने दे रहे थे इतने में ऊपर से संदेश आया कि ठाकुर पगली को बुला रहे हैं अतः शशि उसे ऊपर ले गए पगली ऊपर तो गई परंतु इससे अधिकांश युवक भक्तों का उसके प्रति क्रोध बढ़ता ही गया इसी समय एक दिन 16 अप्रैल अठारह ईस्वी राखाल ठाकुर के समक्ष वार्तालाप करते समय पगली का उल्लेख करते हुए कहने लगे दुख होता है वह उपद्रव करती है इस कारण बहुत से लोगों को कष्ट भी होता है निरंजन तुरंत ही बोल उठे तेरी बीबी है इसीलिए तेरा मन इस तरह छटपटाता है हम लोग तो उसे लेकर बलि चढ़ा सकते हैं राखाल वैराग्य के नाम पर ऐसी निष्ठुरता को सहन न कर सके और बोल उठे बड़ी बहादुरी करोगे उनके सामने ये सब बातें कर रहे हो यहाँ दो आदर्शों का एक अपूर्व संघर्ष दिख पड़ता है एक और हैं गुरु सेवा तथा दूसरी ओर है एक ओर है गुरु सेवा तथा दूसरी ओर है मातृ जाति के प्रति सम्मान एवं भक्त प्रेम कर्तव्य की मांग तथा वैराग्य के प्रथम आवेग के कारण यद्यपि निरंजन आपाततः कुछ उग्र स्वभाव के प्रतीत होते थे फिर भी उनके चरित्र में कोमलता का अभाव नहीं था वस्तुतः वे विशेष अवसरों पर जैसे वज्रादपि कठोर हुआ करते थे जैसे ही पे मृदु भी हो सकते थे ठाकुर के देह त्याग के बाद जब नरेंद्र आदि बहुत से लोग पूर गए तब उनके साथ निरंजन भी थे वहाँ स्नान करते समय शारदा महाराज डूबने लगे तब निरंजन ने ही अपने प्राणों का मोह त्याग कर उन्हें तालाब से निकाला था इन सब कार्यों में उनका उद्यम और उत्साह देखते ही बनता था मठ के प्रारंभ के दिनों में एक बार शशि महाराज कहीं बाहर जाकर बीमार पड़ गए समाचार पाते ही निरंजन उन्हें सावधानीपूर्वक मठ में ले आए और सेवा शुश्रूषा द्वारा चंगा कर दिया स्वामी योगानंद की को जब इलाहाबाद में चेचक निकल आई थी तब भी निरंजन अविलम्ब उनकी सैया के समीप जाकर उपस्थित हुए थे लाटू महाराज ने कहा था किसी की भी बीमारी की बात सुनने पर दौड़ धूप का काम निरंजन भाई स्वयं अपने ऊपर ले लिया करता था 1888 ईस्वी में जब लाटू महाराज को निमोनिया हुआ था तो निरंजन ने उनकी सेवा का अधिकांश से उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर ले लिया था बलराम बाबू की अंतिम बीमारी के समय भी उन्होंने शिवानंद और सदानंद के साथ जे जान से उनकी सेवा की थी मठ जब वराहनगर में था तब एक दिन स्वामी निरंजनानंद ठाकुर के भोग के लिए एक छोटे से दोने में मिठाई लिए जा रहे थे उसी रास्ते से एक गरीब स्त्री अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए जा रही थी निरंजन के हाथ में दोना देखकर बच्चा मिठाई खाने के लिए रोने और मचलने लगा माँ उसे जितना ही डांटती बच्चे का रोना उतना ही बढ़ता जाता यह देखकर निरंजनानंद ने मिठाई का दोना बच्चे को देते हुए कहा खाओ बेटा खाओ इस पर वह स्त्री कहने लगी नहीं बाबा तुम ठाकुर जी की सेवा के लिए मिठाई ले जा रहे हो इसे खाने पर बच्चे का अमंगल होगा निरंजन आनंद बोले नहीं नहीं माँ लड़के को कोई दोष नहीं लगेगा इसके खाने पर ठाकुर का ही खाना होगा इतना कर कर दोनों को बालक के हाथ में देकर वे पुनः ठाकुर के लिए मिठाई लाने चल दिए ठाकुर की इच्छा थी कि उनका पावन देहावशेष गंगा तट पर प्रतिष्ठित हो परंतु वयस्क भक्तों ने जब यह निश्चित किया कि उसे काकुड़ गाछी में राम बाबू के उद्यान में ले जाया जाएगा तब निर्धन युवा भक्तों ने और कोई चारा न देखकर ठाकुर द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उस समय के लिए बलराम भवन में भेज दिया और तदुपरांत कहीं चिता अवशेष हाथ से निकल जाए इसके लिए उपाय सोचने लगे वयस्क तथा युवा भक्तों के इस मतभेद में नरेंद्र ने मध्यस्थता करते हुए वयस्क भक्तों का पक्ष लेकर उस समय के लिए विवाद को शांत किया परंतु इसी बीच शशि और निरंजन ने आपस में गुप्त रूप से सलाह करके भस्मास्थिपूर्ण ताम्र कलश में से आधे से अधिक चिता भस्म तथा अस्थि निकालकर एक नवीन पात्र में रख ली तथा यशासमय अवशिष्ट अस्थि सहित ताम्र कलश वयस्क भक्तों के साथ सौंप के हाथ सौंप दिया शशि और निरंजन द्वारा संरक्षित अस्थि को ही बाद में आचार्य विवेकानंद आत्मा के पात्र के रूप में बेलूर मठ लाए थे जो कि आज भी वही हैं संभवतः अठारह ईस्वी के प्रारंभ में निरंजन बराह नगर मठ में सम्मिलित हुए तथा संन्यास लेकर निरंजनानंद नाम से परिचित हुए मठ में निरंजनानंद का झुकाव तपस्या की ओर ही अधिक दिख पड़ता था पर साथ ही वे मठ के दैनंदिन श्रमसाध्य कार्य भी यशेष्ठ मात्रा में किया करते थे तथा पूजा आदि में भी दूसरों की सहायता करते थे मठ में उनका लगातार निवास नहीं हुआ क्योंकि अन्य गुरु भाइयों की तरह वे भी बीच बीच में तीर्थ दर्शन को जाया करते थे अठारह ईस्वी के प्रथम भाग में वे पूरी धाम गए और 8 अप्रैल को मठ में लौट आए तदुपरांत वे नवंबर 1800 उन नवासी ईस्वी में तपस्या के लिए निकले प्रथम वे देवघर आए और वहाँ वैद्यनाथ का दर्शन किया देवघर से वे काशी गए और वहाँ वंशी दत्त के मकान में रहते हुए उन्होंने कुछ दिन तपस्या की उस काल में वे माधुकरी द्वारा प्राप्त भिक्षा पर ही निर्भर रहते थे इसी बीच स्वामी योगानंद की बीमारी का समाचार पाकर उन्हें तीर्थराज प्रयाग आना पड़ा तथा इसी सुयोग से उनका वहाँ कल्पवास भी हुआ इसके पश्चात उन्होंने उत्तर भारत के अन्यान् तीर्थों का दर्शन किया तथा कहीं कहीं कुछ दिन ठहरकर तपस्या भी की सन अट्ठारह सौ में जब स्वामी विरजानंद ने मठ में आना जाना प्रारंभ किया तब उन्हें निरंजनानंद महाराज प्राय दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे तथा ठाकुर के कमरे में ध्यान करने जाते हुए दिखाई देते थे विरजानंद भी कभी कभी उनके साथ ही हो करते थे मठ में सम्मिलित होने के पूर्व की गर्मी की छुट्टियां मठ में मठ में बिताने के बाद जब विरजानंद घर को वापस लौट गए तब निरंजनानंद महाराज बीच बीच में उनके घर जाकर उनका वैराग्य उद्दीप्त किया करते थे बाद में विरजानंद को सांस लेकर वे कई बार जयराम बाटी भी गए थे जब विरजानंद पहली बार मलेरिया ग्रस्त होकर जयराम बाटी से मठ में लौटे तब स्नेह परायण महाराज ने उन्हें बलराम मंदिर में रखकर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की थी उन दिनों वे उन्हें गिरीश बाबू के पास ले जाकर ठाकुर की बातें भी सुनवाया करते थे फिर स्वामी विवेकानंद के बाईस दस अट्ठारह सौ चौरानवे ईस्वी के पत्र से पता चलता है कि आनंद उस समय श्रीलंका में थे स्वामी जी लिखते हैं निरंजन सिलोन में पाली भाग, भाग क्यों नहीं सीखता और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन क्यों नहीं करता निरथक भ्रमण करने में क्या लाभ है यह मेरी समझ में नहीं आता परंतु ऐसी बात नहीं कि स्वामी निरंजनानंद देर से ही भ्रमण कर रहे थे साधु का भ्रमण कभी व्यर्थ नहीं होता उन दिनों वे जहाँ कहीं भी जाते नहीं पर श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार करते थे और इस प्रकार सर्वत्र ही भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही थी और स्वामी जी भी इस बात से अपरिचित हो ऐसा नहीं है इसीलिए तो इसके कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक अन्य पत्र में लिखा था निरंजन इस समय ऐसा कार्य कर रहा है कि तुम लोग सुनकर अवाक रह जाओगे मैं समाचार लेता हूँ श्रीलंका से लौटने के बाद भी उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए स्वामी जी ने लिखा था निरंजन ने सिंघल आदि स्थानों में काफ़ी कार्य किया है वस्तुतः स्वामी जी चाहते थे कि उनके गुरु भाइयों में कोई भी जिस किसी कार्य को करे वह और अच्छी तरह से संपन्न हो यह शुभकामना ही बहुधा समालोचना का रूप धारण कर व्यक्त हुआ करती थी अस्तु उस समय निरंजन महाराज कुछ अधिक समय दक्षिण भारत तथा श्रीलंका में बिताकर कर अठारह ईस्वी के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव के पूर्व ही आलम बाज़ार मठ लौट आए फिर संवाद आया कि स्वामी जी अट्ठारह ईस्वी के अंत में पाश्चात्य देशों से लौटकर भारत आएंगे समाचार पाते ही निरंजन निरंजनानंद उनसे मिलने पूर्वक कोलंबो चले गए 15 जनवरी अठारह ईस्वी को स्वामी जी जब जलयान से उतरे तो सर्वप्रथम आपने ही उनका स्वागत किया तदुपरांत वे स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत के विविध स्थानों का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौटे उस वर्ष स्वामी जी के उत्तर भारत भ्रमण काल में भी वे उनके साथ पंजाब तथा कश्मीर के अनेक स्थानों को गए जब अठारह ईस्वी में स्वामी जी अल्मोड़ा आए तब भी वे उनके साथी थे